देवी भागवत सातमा स्कंध हिमालय की घर देवी का प्रागट्य इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर मणि द्वीप में विराजने वाली आनंद निमग्न हुई भगवती जगदम्बा मधुर कोकिल सी बाड़ी में यों बोली श्री देवी ने कहा आप सब देवता किस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं सो बताइए मैं भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष हूँ वर देना मेरा स्वाभाविक गुण है मेरे रहते आप भक्ति परायण देवताओं को क्या चिंता है मैं अपने भक्तों का इस दुख में संसार सागर से उद्धार कर देते हूँ महाभाग देवताओं आपको मेरी यह प्रतिज्ञा सत्य समझनी चाहिए स्नेह से विवल होकर भगवती जगदम्बा जो कह गई उनकी वाणी सुनकर देवताओं का मन हर्ष से भर गया राजन अब वे निर्भय होकर अपना दुख सुनाने लगे देवता बोले परमेश्वरी त्रिलोकी में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो क्योंकि तुम सर्वज्ञ एवं सर्वस्वरूपणी हो शिवे तारक नाम वाला महान दैत्य हमें दिन रात कष्ट पहुंचाता रहा है शंकर के पुत्र द्वारा उसकी मृत्यु होने की बात ब्रह्मा ने निश्चित कर दी है नहेश्वरी तुमसे छिपा नहीं है कि इस समय शिव विधुर जीवन व्यतीत कर रहे हैं हम अल्पबुद्धि व्यक्ति तुम जैसी सर्वज्ञा सर्व ज्ञान सम्पन्न के समक्ष कही कह सकते हैं अंबिके इसलिए हमारा आना हुआ है देवी तुम्हारे चरण कमल में हमारी अविचल भक्ति हो देह के रक्षार्थ हमारी दूसरी मुख्य प्रार्थना यही है राजन देवताओं की बात सुनकर भगवती परमेश्वरी ने कहा देवताओं मेरी शक्ति जो गौरी नाम से विख्यात है हिमालय के घर प्रकट होगी आप लोग ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे भगवान शिव के साथ उसका संबंध हो जाए वही आप लोगों का कार्य सिद्ध करेगी शर्त यह है कि उनके चरण कमल में आदर पूर्वक आपकी भक्ति बनी रहे हिमालय का भी कर्तव्य है कि भक्त के साथ मन में मेरी उपासना करे फिर उसके घर गौरी का जन्म जो मुझे अत्यंत रुचिकर है अवश्य होगा यास जी कहते हैं राजन हिमालय भी परमेश्वरी के इस अत्यंत कृपापूर्ण वचन सुन रहे थे वे गदगद कंठ हो रहे थे उनकी आंखें डबडबा गई थी देवी के प्रति वे बोले जगदम्बे मुझे जड़ पर तुम्हारी कितनी महान कृपा है जो तुम मुझे एक महान से भी महान व्यक्ति बनाने के प्रयत्न में लगी हो नहीं तो कहाँ मैं एक जड़ पर्वत और कहाँ तुम सत एवं चिन्मयी भगवती अनखे सैकड़ों जन्मों के अश्ववेध यज्ञ तथा ध्यान से संपन्न होकर भी मैं तुम्हारा पिता बन सकूँ यह बिल्कुल असंभव है यह तो तुम्हारी ही अहेतुकी कृपा है अब जगत में मेरा सुयस फैल जाएगा लोग कहेंगे जगदम्बा हिमालय की पुत्री हुई है अहो ये बड़े ही भाग्यशाली हैं इन्हें धन्यवाद है जिनके उदर में करोड़ों ब्रह्मांड विराजमान हैं वे ही भगवती जगदम्बा जिसके घर कन्या रूप से प्रकट हुई हैं उनकी तुलना जगत में कौन कर सकता है